नमस्कार जय हिंद रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है आज की कहानी का शीर्षक है स्वेटर लेखिका और वाचिका उषा छाबड़ा तो आइए सुनते हैं स्वेटर जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी हमेशा की तरह दोनों बहनों ने घंटी बजाई और काम करने के लिए घर के अंदर आ गईं। बड़ी बहन पिंकी बर्तन मारने लग गई और मीनू झाड़ू लगाने के लिए अंदर कमरे में आ गई मीनू अभी झाड़ू लगा ही रही थी कि रसोई से खांसने की आवाज आई अंदर कमरे में बैठी रश्मि ने उसके खांसने की आवाज सुनी और पूछ लिया अरे पिंकी तुम इतनी खांसी क्यों कर रही हो क्या बात है जी कुछ नहीं वो कल से खांसी हो रही है और थोड़ा सा बुखार भी है पिंकी ने जवाब दिया रश्मि ने कहा अरे पिंकी जब तबीयत ठीक नहीं है तो तुम क्यों आई हो अब बुखार भी चढ़ा हुआ है चलो वापस चली जाओ पिंकी ने कहा नहीं नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी घर पर मैं खाली बैठ कर क्या करूंगी अभी थोड़ा सा काम करके फिर मैं चली जाऊंगी रश्मि ने पूछा कोई दवाई वगैरह ली है क्या पिंकी बोली हाँ जी तभी मीनू बोल पड़ी वो एक जगह काम करते हैं ना हम उन्होंने पीने के लिए सिरप दी है वही पी है दीदी ने तभी रश्मि ने देखा कि पिंकी ने तो बस एक पतला सा स्वेटर पहना है रश्मि ने तेज स्वर में कहा पिंकी क्या तुम्हे गर्मी ज्यादा लगती है इतना पतला सा स्वेटर पहनकर सुबह काम पर आई हो मीनू बोल पड़ी इसके पास तो यही स्वेटर है और मेरे पास भी अब तक रश्मि की निगाह मीनू पर नहीं पड़ी थी जब उसने उन दोनों को एक साथ देखा तो सन्न रह गई इन दोनों ने इतने पतले स्वेटर पहने हैं कि वो तो इस सर्दी में कुछ भी नहीं है भगवान वो तो अचंबित रह गई कैसे प्रतिदिन ये दोनों लड़कियां घर से निकलती होंगी बुखार में भी ये स्वेटर पहनकर काम करने हिम्मत जुटाकर आती होंगी एक हम लोग है कितने स्वेटर अलमारी में होते हुए भी और खरीदकर अलमारी में रख लेते हैं इतने कपड़े ओढ़ कर भी उफ सर्दी का रोना रोते रहते हैं और कहा इतनी छोटी उम्र की लड़कियां कभी मुंह से उफ नहीं निकालती एक बार भी मुंह से मांगा नहीं कि आंटी जी एक स्वेटर हो तो निकाल देना घर में कपड़े धोने वाली तारा भी तो आती है पर वह तो निजी फिर ये दोनों कितनी छोटी हैं पर कभी कुछ मांगा ही नहीं रश्मि को याद आया कुछ महीनों पहले इनके पिता की मृत्यु होने पर भी इनकी माँ ने कभी सहायता के लिए कुछ नहीं मांगा कभी भी पैसे बढ़ाने की भी बात नहीं की कभी अपना दुख नहीं बताया शायद मां के ही संस्कार थे कि दोनों बेटिया कभी कुछ नहीं मांगती रश्मि को जैसे थोड़ी देर बाद कुछ होश आया वह अंदर कमरे में गई उसने अपने बेटे की जैकेट उसे दे दी जो अब उसके बेटे को छोटी हो गई थी अपने सामने पिंकी को पहनने के लिए कहा पिंकी को वह पूरा आ गया था उसके चेहरे पर खुशी देख रश्मि को भी शांति हुई पिंकी को देख मीनु भी खुश हो गई। पिंकी ने काम और ने पूछा, कैसा लगा था जब मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को जैकेट दी थी और तुम्हें नहीं तो मीनू ने कहा आंटी जी वो मेरी बहन को तो बुखार था ना और मैं उसकी चिंता कर रही थी जब आपने जैकेट दी तो मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लगा उसकी आंखों में भी खुशी थी अपने जैकेट की चेन बंद करते हुए दरवाजे से निकलते वक्त उसने कहा थैंक यू आंटी जी